गीता तत्वचितन तिरपनवा प्रवचन काम सबसे बड़ा शत्रु गीता अध्याय तीन श्लोक 36 से 40 तिहत्तर अर्जुन का प्रश्न पाप में कौन ठेलता है अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तो यम पापम अनिच्छन्नपि पुरुष अनिछन्नपी वाष्नेलादिवियोजि अर्जुन बोला हे कृष्ण अब किसके द्वारा प्रचालित होकर या मनुष्य न चाहते हुए भी बलपूर्वक लगाया गया सा पाप करता है पूर्व श्लोक में भगवान कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से हम सबको बताया कि मनुष्य को अपने स्वधर्म में स्थित रहना चाहिए प्रकृति ने जिस कर्म को हमारी रुचि और प्रवृत्ति के अनुसार हमें प्रदान किया है वह हमारे लिए सहज कर्म है उसी को स्वधर्म कहा गया है हो सकता है एक ब्राह्मण कुलोत्पन्न बालक की जन्म से ही व्यापार वाणिज्य और गो में रुचि हो उसका मन अध्ययन और चिंतन मनन में न लगता हो उसके लिए वैश्य कर्म को स्वधर्म कहा जाएगा इसी प्रकार एक निम्न कुलोत्पन्न बालक है बचपन से ही उसकी रुचि अध्ययन और चिंतन मनन की ओर है उसे भजन पूजन अच्छा लगता है तब तो उसके लिए ब्राह्मण कर्म ही स्वधर्म माना जाएगा यह स्वधर्म हमें अपने पूर्व संस्कारों के बल पर प्राप्त होता है जब हम स्वधर्म को छोड़कर परधर्म स्वीकार करते हैं तो उसके पीछे कोई वासना या मानसिक अवश्य निहित होता है सामान्यतः स्वधर्म त्याग और परधर्म ग्रहण के पीछे भय या लोभ की वृत्ति ही कार्य करती है अर्जुन की स्वधर्म त्याग की इच्छा के पीछे भय की वृत्ति कार्य कर रही थी यदि वह भगवान की बात न सुन अपने स्वधर्म का त्याग कर देता तो वह उसके महानाश का कारण बनता इसलिए भगवान कृष्ण स्वधर्म में स्थित रहने के लिए इतना जोर दे रहे हैं अर्जुन को यह बात समझ में आ तो रही है पर वह देखता है कि कोई उसकी समझ को बलपूर्वक आवरण में ढाके दे रहा है वह यह तो समझ रहा है कि पाप क्या है और यह भी कि उसे पाप से दूर रहना चाहिए पर वह अनुभव करता है कि कोई उसे जबरदस्ती पाप में लगाने की चेष्टा करता है हम भी जानते हैं कि पाप क्या है और पुण्य क्या है यह भी जानते हैं कि पाप हमें सर्वनाश की ओर ले जाएगा फिर भी मानो कोई हमें जबरदस्ती पकड़ लेता है और हमसे पाप करवाता है इच्छा न रहते हुए भी हम मानो पाप कर्म की ओर ठेल दिए जाते हैं तभी तो अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछता है कि पाप में ठेलने वाला यह कौन है उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं भगवान भगवान का उत्तर काम काम और क्रोध। भगवान, काम एशा, क्रोध श्री रजोगुण महाशनो महापापमा विध्यन मिवैर श्री भगवान बोले यह काम है यह क्रोध है जो रजोगुण से उत्पन्न हुआ है यह महापेटु और बड़ा पापी है इस संसार में इसे अपना शत्रु जान हमारे न चाहते हुए भी हमें पाप में ठेलने वाला काम है काम का अर्थ है तृष्णा काम और क्रोध तृष्णा के ही दो रूप है जब हमारी तृष्णा पूर्ति में कोई अड़ंगड़ आता है तो हम में क्रोध उत्पन्न होता है यह तृष्णा रजोगुण से पैदा होती है इसलिए यह मनुष्य को सदा नचाती रहती है संस्कृत में आशा पर एक श्लोक है वह तृष्णा पर भी पूरा का पूरा घटता है आशा शब्द के बदले तृष्णा शब्द को रखने पर वह श्लोक यो होगा तृष्णा नाम मनुष्याणाम काचिदाश्चर्य श्रृंखला ययावद्धा प्रधावंती मुक्ता तिषंती पंगुवत् मनुष्यों की तृष्णा नाम की एक विचित्र जंजीर है सामान्यतः जो जंजीर से बंधा होता है वह हिलडुल नहीं सकता और जो जंजीर से मुक्त होता है वह इधर उधर भागता फिरता है पर इस तृष्णा जंजीर की विचित्रता यह है कि जो उससे बंधा होता है वह तो इधर उधर, उधर भागता है लेकिन जो उससे मुक्त है वह पंगु के समान निश्चल हो जाता है